सहनोभुन सह वी कर्वहै तेजस्वीनस्त मिषा वह ओ शाति शांति शांति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 पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओ, इसमें ये है कि प्राक्षा। तो प्राक्षा से ही मान सकते हैं अच्छे नेत्र वाला ही इन्होने लिखा है इसको कहिए इनमें भल्लाक्ष नाम भत्राक्ष, भल्ल ठीक 740 तो है कि तुम ठीक है शु का ऐसा भी करते हैं और शु का मतलब शोक धातु शुच्छ और शू दीर्घ उकार है यहाँ पर ठीक है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 उसकी तो जा है है तो यहां और जो खाने जो है वो खा जो के तब रहा है और में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 तुम्हारी चीज नहीं खाऊंगा जो तुम्हारा अन्न है उसको तो मैं नहीं खाऊंगा तुम निश्चिंत हो सकते हो ये परमात्मा इतना बड़ा है और उसका इतना बड़ा उधर है तो पता नहीं क्या क्या खा जाएगा तुम निश्चिंत मैं तो खाता हूं तो अनन्न को खाता हूं तुम्हारे अन्न को नहीं खाऊंगा मैं हाँ होना चाहिए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 अन्न जो खाया जाता है वो जाके क्या करता है पुष्टि करता है और मुख्य इच्छा की पूर्ति हो इच्छा की पूर्ति तो अलग है प्रणन करता है जीवन देता है अन्न प्राण ने ठीक है उससे उसका जीवन चलता है उसको हम अन्न कहते हैं अद्य गलाद अन्नम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 और यहां अनन नहीं भी कहा है तो नहीं कहा अन्य कहा है तो उस वो भी एक विशेष प्रयोजन से कहा जा रहा है ना अनद्यमान यम अति ये अनद्यमान का भी तो मतलब ये है ना क्या लिखा है अनद्यमान अनद्यमान का है? ना खाता हुआ अभी वो अनन्न को खाता है तो स्वयं नहीं खा रहा है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 को भी और चारों का भर जाती है ठीक है कोई बात नहीं है इसमें आप शब्दों को पकड़ रहे हो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 उनके साथ में अपनी माता के साथ में मंत्रणा की कुछ विचार किया उसने बोलता है ब्रह्मचर्य भवति विवत्सयामि। भवति मां को संबोधन है आदरपूर्वक ब्रह्मचर्य वत्सयामि। मैं ब्रह्मचर्य में रहूंगा ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा यानी विद्या अध्ययन करूंगा तो अब मेरे को जाना है तो किम गोत्रों नु मैं किस गोत्र वाला हूं मेरे को बताओ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 तो और आजकल उसका निवास प्रमाण पत्र भी पूछते हैं उसके लिए भी प्रमाण पत्र देना होता है तो ये तो कुछ चीजें आवश्यक होती है उस समय गोत्र पूछते थे आपके पिता कौन हैं मेरे को गोत्र बताओ अभी तक उसको गोत्र का पता नहीं था ये दोनों ही रहते थे बेटा और माँ दोनों अकेले रहते थे और कोई नहीं था साथ में तो साइनम उच माता जबाला उसको बोली न हम वेद ताहता यत मैं नहीं जानती कि तू किस गोत्र वाला है क्यों नहीं जानती तो उसके लिए आगे बता रहे हैं भव चरंती परिचारिणी यौवन त्व आलभे।, आलभे कि मैंने बहुत विचरण करते हुए यानी वो सेविका थी सेवा करती थी घर घर के अंदर कार्य करती थी निर्धन होगी तो परिचारण करते हुए युवावस्था में तेरे को मैंने प्राप्त किया था तो सा अहम एतन न वेदा यत गोत्रस त्व असी तू किस गोत्र वाला है ये मेरे को पता ही नहीं है तो जाबाला तू नाम अहम असमी मेरा नाम जबाला है जबाला नाम अहम मेरा नाम तो जबाला है और सत्य काम नाम त्व असी सत्यकाम तेरा नाम है तो इसलिए स सत्यकाम एवं जाबालो ब्रुवी था तो सम ऐसा तू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 तो इसके लिए आजकल महिला का नाम भी यानी माँ का नाम भी दिया जा सकता है ये स्वीकृत है ऐसे भी उसने भी कह दिया वो भी बोलेगा आगे तो अब ये सुनकर के अब वो गुरुकुल में गया आचार्य के पास में सह हरिद्रुमतम गौतमम ए उवाच उच हरिद्रुमत हरिद्रुमत के पुत्र होंगे ये गौतम आचार्य है गौतम गोत्र वाले हैं नाम है उनके पुत्र इस गोत्र वाले उनके पास जाके बोला ब्रह्मचर्य भगवती वत्स्यामी भगवती ये भी संबोधन है संबोधन नहीं है सप्तमी में है ये आदरपूर्वक है आप में आपके आश्रय से ब्रह्मचर्य वत्स्यामी ब्रह्मचर्य में वास करूंगा मैं अध्ययन करूंगा उपे याम भगवंतमिति क्या मैं आपके पास आ जाऊं मैं आपके पास आ जाऊ पढ़ लू पूछ रहा है आज्ञा दे रहा है विधि लिंग का प्रयोग है तो आचार्य ने जैसा हमेशा पूछते होंगे उन्होंने भी पूछा तम होवाचय किम गोत्रों नु सौम्य ऐसी थी हे सौम्य आदरपूर्वक सम्मान से बोल रहे हैं सोम्य कोमल होता है बच्चा सोम्य। तो तुम किस गोत्र वाले हो तो उसने वो की वही कथा सुना थी स ना हम एक वेदा मैं ये नहीं जानता भूयत गोत्र हम अस्मित मैं जिस गोत्र वाला हूं ये मैं नहीं जानता हूं अब ये सामान्य रूप से कहा जाए तो ये अपमानजनक होता है गाली जैसा होता है ऐसे कोई कहेगा नहीं सामान्य रूप से क्योंकि उसने बोल दिया मां जो का तू और कहा अप्रिछम मातरम मैंने मां से पूछा भी था ये तो सामा मां प्रत्यप्रवीत उसने मेरे को प्रत्युत्तर दिया था कि बहुव चरंती परिचारिणी यौवने तम आलभे वही कथा सुना दी ऐसे ऐसे प्राप्त हुआ सहाम एतन्ना वेद यत गोत्रस्तम असी जबाला तू अस्मि सत्यकामो नाम, नाम असी सोहम सत्यकामो कामो जाबालो अस्मी वो कि वो बात सुना दी और कहा कि मैं तो सत्यकाम काम जाबाल बच्चे ने इतना बोल दिया तब आचार्य बोलते हैं कि तम हो वाच नहीं अब ब्राह्मणों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 तर्क विर्क सब है कि इसको उचित माने अनुचित माने लेकिन इस बच्चे ने तो वहां पर सच बोल दिया तो बोलता है कि सहतम हुआ च नहीं तक अब ब्राह्मणों विभक्तुम अर्दी अब ब्राह्मण तो नहीं बोल सकता इसको अभी अब्राह्मण का मतलब दो तरह से ले सकते हैं। ये नहीं लिखा है एक तो ये हो सकता है कि नहीं इसके पिता तो ब्राह्मण जरूर रहे होंगे मां तो नहीं है ब्राह्मण लेकिन पिता ब्राह्मण रहे होंगे इसलिए ये सच बोल रहा है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 क्योंकि वो क्षत्रियों को पढ़ाते ही नहीं थे सिखाते ही नहीं थे लेकिन सीखना उन्हीं से था और जय देखा कि यह तो बहुत सहन कर रहा है लग गया ये ब्राह्मण तो सहन कर ही नहीं सकता <laughs> ये तो तो शक्ति क्षत्रिय परिवार का है नहीं तो ये इतना ब्राह्मण इतना कष्ट नहीं सहन कर सकता उन्होंने <laughs> पता लग लिया एकदम क्रोधित हो गए मेरे झूठ बोला है तुमने और शाप भी दे दिया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 से अच्छा है लेकिन नहीं नियंत्रण रख पाते कुछ क्षणों में तो इस तरह की घटनाएं हो जाती है दूसरा इसका अर्थ है कि यह बच्चा अपने आप में ब्राह्मण की गुणवत्ता रखता है क्योंकि ये सच बोल रहा है। रहे सच बोलना ऐसी बात को जिससे अपमान भी हो रहा है हो सकता है अपमान निंदा हो सकती है तो भी सच बोल रहा है यह एक ब्राह्मण का लक्षण है सामान्य अवस्था में सच बोलना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 सम्मानात ब्राह्मणों नित्यम उत्विजे और सम्मान से ऐसे भागते है मतलब सम्मान की भी उसको चिंता नहीं है लेकिन सच ही बोल दिया उसने भले ही अपमान हो जाए दो में तुलना करें तो उसने सच को मुख्यता दी अपमान को सम्मान को उसने मुख्य नहीं माना ये उसका निर्णय करने वाला हो गया तो ये ब्राह्मण है ये खुद ब्राह्मण की योग्यता रखता है ये बच्चा इस वाक्य को इस तरह भी देख सकते हैं तो तम होगा चय नहीं तथा अब ब्राह्मणों विपक तुम अब ब्राह्मण तो ये बोल ही नहीं सकता अर्थात तो उसको पात्र समझ लिया उसने अब ये विद्या ग्रहण करने के योग्य है कहा समिधम सौम्य आहर उपत्वानेश्य नैश्य संविधा को ले आओ मैं तुम्हारा उपनयन करता हूं उपनयन में ये संविधा धान करते हैं जैसे हम यहां बोलते भी है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 400 सौ गाय निकाली और वो भी कैसी कृष्ण जो कमजोर थी अबल थी दुर्बल थी ऐसी ऐसी गायों को निकाल लिया 400 गायों को और निकाल के बोला वो आचा ईमा सोम्य इनको जंगल में ले जाओ इनके पीछे पीछे जंगल में जाओ सेवा करो गायों की पहले तो आगे ता अभिप्रस्थापयन उवाच उस आगे बोला न अह सहस्रम इति उसको देते हुए बोला कि जब तक एक हजार ना हो जाए तब तक मत लौट के न रोज की रोज नहीं आना है ले जाओ जंगल में घूमते रहो और करते रहो जो भी करना है और ६०० से नहीं ४०० से एक हजार हो जाए ढाई दा, गुना हो जाए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 तो दूसरे और बछरे बछरियां बच्च तो और भी कई सौ और हो मान ही सकते हैं हम चार सौ पांच सौगे लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने कह दी तो सह वर्ष गणम प्रोवास वो अनेक वर्षों तक उसने निवास किया था वर्ष गणम गण मतलब समूह हो गया तो उनको कई साल लगे कितने साल तो लिखे नहीं है ता यदा सहस्रम समू जब वो एक पे पहुंच गई एक संख्या पे पहुंच गई अब गायें जो होती है अब तब गाय और बैल गाय और सांड दोनों स्त्री गौ और पुंग गौ दोनों होते हैं तो किसका कथन होता है स्त्री का कथन होता है तो यहाँ जो गाहा है वो मतलब चार सौ है उसमें पुरुष भी आ गए स्त्री आ गए वो संस्कृत की दृष्टि से दोनों एक ही होता है जैसे पुत्र और पुत्री मिलकर के पुत्र ही कहलाते हैं इसी तरह से पुंग गौ और स्त्री गऊ दोनों मिलाकर के वो गाय गावा यही कहलाएंगे एक बचेगा तो अब जब एक हजार हो गई तो अगला पांचवा प्रपाठक में शुरू कर रहे अतः नृषभ अभ्युवाद जो वृषभ था सांड था वो उसको बोला अब ये कथा चल रही है उस तरह से अब यू क्या है कि सांड क्या बोला गया सांड ने कोई ऐसे लक्षण बताए हो कि भाई नहीं बहुत दिन हो गए अब तो वापस आचार्य चलना चाहिए खैर तो कहानी है अथा इनम ऋषि अभ्युवाद सत्य संबोधन करके कहा भगवत प्रतिशु रा तो सत्यकाम ने उसको कहा जी भगवान जी हाँ बोलिए आदर पूर्वक बोले बोले प्राप्त सौम्य सहस्रम स्म हम सौ को प्राप्त हो गए हैं सौ संख्या हमारी हो गई है हजार हजार प्राप्त सौम्य सहस्रम स्म हम एक हजार हो गए है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 खूब सब तगड़े हो गए होंगे इतनी संतानें हो गई बढ़ गए तो प्रसन्न थे कि मैं तो को ब्रह्म का एक अंश बताता हूं चौथाई भाग तो उसने कहा भ्रवी तुम्हें भगवान इति बताइए बताइए आपकी बड़ी कृपा है तो तस्मय हो आचा वो वृषभ उसको बच्चे को बोला सत्यकाम को तो बोले प्रा, प्राची दिक कला चौथाई भाग को बता रहा है कि प्राची पूर्व की जो दिशा है वो एक भाग है एक कला है जैसे चंद्रमा की एक एक कलाएं होती एक एक बढ़ती जाती है एक अंश कला मतलब अंश प्रतिचि दिक कला ये दक्षिण वाली जो है ये भी एक कला है नहीं प्रतिचि मतलब तो पीछे वाली पश्चिम वाली दक्षिणा दिक कला दक्षिण वाली भी एक कला है और उदिची दिक कला उत्तर वाली भी एक कला है चारों दिशाओं का बोल दिया है तो ऐसे वही सोम्य चतुष्कला है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 रामचंद्र जी दो कलाएं कम थी सोलह कलाओं का वर्णन है और सोलह कलाएं मतलब संपूर्ण हो गया जैसे चंद्रमा की सोलह कलाएं मानी जाती वो संपूर्ण हो जाता है तो ये एक भाग के चार कलाएं बताई चारों दिशाएं तो ऐसे वही सौम्य चतुष्कल पादो ब्रह्मण प्रकाशवान नाम और इसका नाम है प्रकाशवान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 तो जो विद्वान इस प्रकार से जानने वाला चार कला वाले इस एक पद को ब्रह्म के परमात्मा के प्रकाशवान ये उपासते प्रकाशवान ये समझ करके उपासना करता है उपासना परमात्मा की करेगा ब्रह्म की ये प्रकाशवान है तो प्रकाशवान अस्विन लोके भवती वो भी वो स्वयं भी इस लोक में प्रकाशवान हो जाता है प्रकाशवान की उपासना करेगा तो प्रकाशवान स्वयं होगा और प्रकाशव तो है लोकांजयती और प्रकाश वाले लोगों को वो जीत लेता है स्वयं प्रकाशवान हो जाता है और प्रकाश वाले लोगों को जीत लेता है कौन फिर उसी पंक्ति को दोहराया एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मण प्रकाशवान उपास्ते तो ये एक चरण पूरा हुआ आगे वो बोला वृषभी अभी अग्निष्टे पादम वक्ता तेरे लिए अग्नि दूसरे पाठ को कहेगी दूसरे चरण को बताएगी चौथाई भाग को अब अग्नि बताएगी आगे का रास्ता भी खोल दिया एक भाग मैंने बताया अगले भाग को चौथाई भाग को अग्नि तेरे को बताएगी तो सह शो भूते गति चकार तो अगले दिन अगले दिन होने पर सुबह सुबह उसने गायों को लौटाना शुरू किया चलता हूं मैं कहा यत्र अभिशायम तो जहां पर सायकाल हुई रुकते हैं जहां पर तो तत्र अग्निम उप समाधाय गह उपरुद्ध्य वहां उसने अग्नि को जलाया गायों को रोका और समिधम आधार पश्चात अग्नि प्रांग उप विवेश तो अग्नि को जलाया उसमें समिधा दी और अग्नि की ओर मुक्त करके और बैठ गया अग्नि को सामने से सेवन करना चाहिए उक्ति आती है सूर्य को पीछे से पृष्ठ था से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 वो उसको बोलती है अग्नि ब्रह्मण सौम्य पादमी ब्रवाणी मैं भी तेरे को एक चौथा भाग को बताती हूं ब्रह्म के परमात्मा के बाकी सारा वैसा ही है उसने कहा ब्रवीतु में भगवान थी बोलिए स्वागत है आपका आदर पूर्वक ब्रवीतु ये आदेश नहीं है यहां पर विधि नहीं कर रहे हैं आदर सत्कार पूर्वक कथन कर रहे हैं तो तस्मय हो वाच बोली अग्नि बोली पृथ्वी कला पृथ्वी एक कला है अंतरिक्ष एक कला है अंतरिक्षम कला देउ कला द्यूलोक कला है समुत्र है कला ये चार कलाएं इसने भी बता दी एश वही सौम्य चतुष्कल है पादो ब्रह्मणो अनंतवान नाम ये चार चीजें बता दी पृथ्वी अंतरिक्ष देव और समुद्र बड़ी बड़ी चीजें हैं सारी ये परमात्मा का एक भाग है चौथाई भाग है उस चौथाई भाग में ये चार चीजें बता दी उस चौथाई भाग के भी ये चार भाग हो गए और अनंतवान इसका नाम है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 ये प्रतीक के रूप में समझाने के लिए लाक्षणिक प्रयोग है तो स यह एत एवं विद्वान जो इसको ऐसे जानता है चतुष्कलम पादम ब्राह्मणों अनंतवान इति उपास्ते ये चौथे भाग को अनंतवान इस रूप में उपासना करता है तो अनंतवान अस्विन लोके भवति इस लोक में अनंत वाला अनंतवान हो जाता है अनंत वाला हो जाता है और अनंतवतोह लोकान जयती अनंत लोकों को वो जीत भी लेता है जो अनंत अनंत लोग हैं बहुत बड़े बड़े उनको जीत लेता है आगे फिर वैसे ही कहा य एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्राह्मणों अनंतवानी उपास्ते। इसमें दो बातें कही गई हैं। दोनों के साथ में ये पंक्तियां जोड़ी गई हैं। पहले वो पंक्ति जोड़ी य एवं एतम एवं विद्वान उसके साथ में फल क्या बताया अनंतवान अस्मिन लोके भवती एक बात हो गई अब कहा अनंत वतोह वो अनंत लोगों को जीत लेता है कौन ए एतम एवं विद्वान फिर दूसरी पंक्ति आ गई तो बीच में दो बातें बताई क्रम बदल करके इस तरह से कथन आगे भी हाँ। ऐसे ही करेंगे और फिर आगे अग्नि बोले कि हंसस्ते पादम वक्ता थी। हंस तेरे को अगले अगले चरण को चौथाई भाग को बताएगा हंस के नीचे हलंत लगा हुआ यह हटा लीजिए सह शोभूते गाह अभी प्रस्था है अब वैसा क्या वैसा ही है फिर वो अगले दिन निकला निकल करके चल पड़ा और शाम हो गई तो फिर बैठ गया फिर अग्नि जलाई समिधा उसमें लाया गायों को रोक दिया और अग्नि की तरफ मुक् करके बैठ गया बिल्कुल वैसा का वैसा ही है और जब वो बैठ गया तो तम हंस उप निपत्य अभ्युवाद अभ्यु तो फिर हंस आ गया वहां पर और उसको बोलने लगा यह हंस शब्द के कई अर्थ लिए जाते हैं या सूर्य अर्थ भी लिया जाता है सूर्य आया हे सत्यकाम उसने कहा कि जी भगवान तो बोले मैं तेरे को तीसरा मैं तेरे को ब्रह्म के चौथे भाग को चौथाई भाग को मैं भी बताता हूं तीसरा वाला चौथा भाग हो गया उसने कहा कि बताइए तो तस्मय होवा चह यह हंस उसको बोला क्या अग्नि ही कला अग्नि भी एक कला है सूर्य है कला सूर्य भी एक कला है चंद्र है कला चंद्रमा कला है और विद्युत कला विद्युत भी एक कला है उसी परमात्मा की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 और जो इसको जान लेता है वो क्या हो जाता है ज्योतिषमान ये करके जो उपासना करता है तो ज्योतिष्मान अस्मिन लोके भवती इस लोक में वो ज्योतिषमान हो जाता है और ज्योतिषम तोह लोकान जयती और ज्योतिष्मान लोगों को वो जीत लेता है जो इस प्रकार से जान लेता है ऐसे उपासना करता है तो ये तीसरा भाग भी जान लिया उसने फिर हंस उसको बोला मद्गुष्टे पादम वक्ता बोले वायु तेरे को एक और चौथाई भाग बताएगी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 इस कमरे तक जाके छोड़ करके आते हैं। आगे आपको ये बताएंगे आजकल ऐसी व्यवस्था है आधुनिक चिकित्सालयों में और उसमें यूं नहीं कहते कि जाओ वहां जाकर के मिल लो लेकर के जाते हैं वहां पर साथ में लेकर जाते हैं नई नई जगह होती है इधर घुसे उधर घुसे ऐसे गलियारा और पता ही नहीं लगता कितना भवन है नए व्यक्ति को पता भी नहीं लगे वो लेकर के जाते हैं साथ में लेकर के जाते हैं आजकल ये है सम्मानपूर्वक लेके जाते हैं आगे का आगे का बताते जा रहे हैं तो मधगुष्ट थे पाद बगता तो उसी तरह से हुआ वो सुबह उठा सुबह फिर गायों को लेके चल पड़ा शाम हो गई तो रुक गया अग्नि जलाई गायों को रोका संविधा को लिया और अग्नि की तरफ मुख करके बैठ गया तो वित्तम मदगुर उपनिपत्य उयु उसके पास आकर के बोली ये सत्य काम का, जी बताइए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 ने दिन हो गए चार दिन हो गए ना प्राप ह आचार्य कुलम आचार्य कुल तक पहुंच गया वो जंगलों में से आसपास के जंगलों में ही होंगे कहीं चार दिन भी बहुत होते चलते चलते समेटते हुए पहुंच गया तो तम आचार्यो अभ्युवाद सत्य काम आई थी। संबोधन किया हे सत्यकाम भगवत प्रतिशुश्रावा भी प्रत्युत्तर देते हैं जी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 मान लो चार पांच दिन उनको यूं छोड़ दो तो उतने में तो उनको बार बार होता है क्या हो, तो फिर पाठ पार्टी नहीं शुरू किया मेरे में तो पढ़ने के लिए आया हूं कक्षा ही शुरू नहीं की धैर्य की कमी होती है और यूं सोचते हैं कि पता नहीं क्या है मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहे लेकिन देखो ये एक प्रतीक है अब यूं कोई गायों को करने के लिए भेजे करे एक शिक्षा है केवल की कोई चीज ऐसी लगती हो कि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 मेरा तो काम ही नहीं बचा प्रशंसा भी है उसकी तुम बहुत अच्छा कार्य करके आए तो फिर पूछा को नुआ अनुशासित किसने तुम्हारे को यह उपदेश दिया यानी इसको आचार्य को पक्का था कि तुम भ्रमवित हो चुका है ये तो ये नहीं पूछा कि तुम हो चुके हो नहीं हो चुके हो तुम्हारे को उपदेश किसने दिया उपदेश तुम्हारे को किसने दिया यानी निश्चय का ब्रता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 अब मेरे को बताने की क्या जरूरत है आप तो जान ही चुके हो सब कुछ अब मैं क्या बताऊंगा आपको तो वो विनम्रता से कह रहा है कि वो तो मनुष्यों से भिन्नों ने मेरे को बताया है लेकिन आप जो भी मेरे को बताना चाहते हो बताओ कामम जितनी इच्छा हो जो बताना हो बताइए मैं आपके आपसे सुनने को उत्सुक हूं तो भगवान तू ए व में जितनी इच्छा हो बताइए मैं तो सुनने को तत्पर हूं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 एत एव उच उसको यही उसने कहा अत्र हिंचन बी इति तो तुम्हारे लिए यहां कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा है कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा है बताया नहीं कुछ भी मैं कहा कि आप बताओ बोले क्या बताऊंगा तुम तो सब जान ही चुके हो तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं है सब जान चुके हो तुम तो। जो मैं जनाना चाहता था वो तो तुम जान चुके हो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 हर चीज वहीं पहुंचा देगी हमारे को ये संकेत उपनिषद का है इसे यहीं समाप्त करते हैं आज प्रणाम ओ सादर विवादन ओमश